200 सौ अक्षोहिणी सेना को साथ में लेकर उस भंड के पुत्र नगर से भ्रकुटिया तानकर क्रूर मुखो वाले होते हुए ही निकलकर चल दिए थे वे यही कहते हुए चल रहे थे कि हम समस्त शक्तियों की सेनाओं को खा जाएंगे और रण में एक ही क्षण में अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके सभी आयुधों को चूर्ण कर देंगे उस अग्नि की चार दीवार के वलय को भी वेग ऐसी शांत कर देंगे उस दुर्वी धग्दा ललिता को शीघ्र बंदी बना डालेंगे वे भंडासुर के पुत्र परस्पर में वीर भाषणों के उद्घोषों से बातचीत करते हुए उस अग्नि के प्राकार के समीप में प्राप्त हो गए थे यौवन से और बड़े बड़े हुए मत से अंधे हो रहे थे और उनकी दृष्टि रुद्ध हो गई थी उन्होंने अपनी भोहों को तिरछी करके बड़ा भारी सिंह किया था प्रचंड स्पर्श वाले उस सैन्य समुदाय ऐसी यह संपूर्ण ब्रह्मांड विदीर्ण सा हो गया था वह सैन्य समुदाय उत्पाद जनक मेघों से उत्कृष्ट घोर निर्घात के वेग वाला था इन अनुभूत महान घोष का डंबर ऐसा था कि उसने शक्तियों के कानों को और मनों को क्षुब्ध कर दिया था अनेक प्रकार के आयुधों के गिराने से विमानों की छटा को मूर्छित करते हुए उन्होंने वहाँ आकर अपने सैनिकों के साथ कलकल ध्वनि कर दी थी जिनमें प्रमुख था ऐसे उन भंडासुर के कुमारों को आए हुए जानकर जो कि युद्ध के लिए ही समागत हुए थे वाला ने अपने मन में कौतूहल किया था उस ललिता देवी के निकट में वास करने वाली कुमारी समस्त शक्तियों के चक्रों की पूज्य और विक्रम वाली थी कुमारी ललिता के ही तुल्य आकार वाली थी उसने कोप किया था जो सदा नूतन वर्षा के ही समान समस्त विद्याओं की बड़ी खान थी उसकी श्रोणी बाल सूर्य के तुल्य लाल वर्ण की थी तथा उसका शरीर भी शोण था वह महारागी के पादपीठ पर ही नित्य करने वाली थी। उसके बाहर संचरण करने वाले प्राण जो चौथा नेत्र ही था उसने कहा था उन समागत भंड के पुत्रों को मैं शीघ्र मार डालूंगी उस बालाम्बा ने यह निश्चय करके महारानी से कहा था हे माता भंडासुर के पुत्र युद्ध करने को आ गए है मैं कुमारी होने से बड़े कौतुक के साथ उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ इस युद्ध करने की खुजली से मेरी बाहुएँ फड़क रही हैं। आप मुझे इसके लिए निवारित न करें, क्योंकि इस निषेध करने से तो मेरी यह क्रीड़ा का हनन ही हो जाएगा मैं तो छोटी बच्ची हूँ सर्वदा ही क्रीड़ाओं में मेरा अनुराग रहा करता है क्षण भर रन करने की क्रीड़ा ऐसी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और चित्त में आनंद होगा जब इस तरह से देवी से कहा गया था तो ललिता देवी ने उस कुमारिका से कहा था हे वत् तुम तो बहुत ही कोमल अंग वाली हो नौ ही वर्ष की हो और नूतन क्रम वाली हो और तुमको नए युद्ध की ही शिक्षा मिली है ऐसी कुमारी तुम मेरी एक ही सैनिका हो तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी निश्वास नहीं होता है तुम तो मेरे श्वास ही हो अतः तुम इस महान संग्राम में मत जाओ दंडनी और मंत्रिणी ऐसी अन्य करोड़ों ही शक्तियाँ हैं हे वत्से, जो इस संग्राम में उपस्थित ही रहती हैं। तुम ऐसा प्रमाद क्यों कर रही हो इस रीति से ललिता देवी के द्वारा उस कुमारी को रोका भी गया था तो भी कुमारावस्था के कौतुक से समाविष्ट होकर पुनः युद्ध करने की प्रार्थना उसने की थी श्री ललिता अम्बा से उस कुमारी का परम दृढ़ निश्चय समझ कर, अपनी बाहुओं ऐसी खूब अच्छी तरह समालिंगन करके उसको युद्ध करने की आज्ञा दी थी ललिता देवी ने अपने कवच से एक कवच निकालकर उसको दिया था और अपने आयुधों से आयुध देकर उसको विदा किया था चाप और दंड से समुद्रित महारागी का कर्णी था जो सैकड़ों हंसों से युक्त था उस पर कुमारिका ने समारोहन किया था उसके रण में प्रवृत्त हो जाने पर सभी पर्वों पर स्थित देवता हाथों को जोड़े हुए अस् को प्रध करके प्रणाम करने लगे थे उनके द्वारा प्रणाम किए जाने पर वह देवी चक्रराज रथोत्तम से नीचे उतर गई और वहाँ पर जो सेना थी उसका अवगाहन किया था इसके अनंतर उस कुमारी को कोप से पाटल और आती हुई देखा तो मंत्रिणी और दंडनाथा ने भय युक्त होकर यह वचन कहे थे हे भृतधारी के, क्या आपने युद्ध में व्यवसाय किया है महारागी ने अकांड में यह क्या रण की और आपको भेज दिया है हे बालिके क्योंकि आप तो श्री देवी के मूर्तिमान जीवन ही है अतएव यह उचित नहीं है जबकि सेनाए विद्यमान हैं। आप तो इस समय इस रण करने के उत्साह को त्याग कर लौट जाइए आपको हमारे प्रणाम किए जाते हैं इस तरह से उन दोनों के द्वारा प्रार्थना भी की गयी थी तो भी दृढ़ निश्चय वाली वहाँ चल दी थी मंत्रिणी और दंड दोनों अत्यधिक विस्मय से समाविष्ट हो गई थी और उसके दोनों ओर उसी की रक्षा करने के लिए चल दी थी इसके अनंतर अग्नि के के वरण द्वारा उन दोनों से अनुगता होती हुई जो बहुत सेना से युक्त थी कुमारिका वह वहां से निर्गत हुई थी करणी रथ पर विराजमान स्वामी के सहित समस्त शक्तियों की सेनाओं पर अनुग्रह करती हुई वह रवाना हुई थी उसको मार्ग में सभी प्रणाम प्रणामांजलिया कर रहे थे शत्रुओं का दमन करने वाली ने भंडासुर के पुत्रों पर आक्रमण कर दिया था। उस कुमारी की प्रादेशिक सेना नहीं थी समस्त ललिता की ही, ही संयुक्त महान युद्ध प्रवृत्त हो गया था उस कुमारिका ने अपने बानों के जालों की उन दैतों पर वर्षा की थी उन भंडासुर के पुत्रों के साथ उस महारागी की कुमारिका का जो युद्ध उस समय में हुआ था वह सभी सुरों और असुरों के द्वारा सप्रिहा करने के ही योग्य था कर्णी रथ पर स्थित हुई बाणों के मंडल की वर्षा करने वाली उस नौ वर्ष की कुमारिका को देखकर दैत्यराज के पुत्र अत्यंत अधिक विस्मित हो गए थे प्रतीक्षण उस बालिका के द्वारा किए जाने वाले युद्ध का समाचार परिचारिकाए भ्रमण करती हुई महारागी को बता रही थी मंत्रिणी और दंड ने उस कुमारिका को कभी भी युद्ध में साथ नहीं छोड़ा था ये दोनों प्रेक्षक थी और चुप ही हो गई थी सूर्यदेव की बिंबमाला माला की ही तुल्य वह एक ही स्वरूप वाली कुमारी समस्त दैत्य के पुत्रों को प्रत्येक को भिन्न दिखाई दे रही थी अग्नि चूड़ाल बानो से उनके कर्मों का भेदन करती हुई युद्ध कर रही थी और उसका मुख क्रोध से लाल रक्त कमल के ही समान शोभित हो रहा था नभ में देवगण देखते हुए बड़ा ही आश्चर्य प्रकट कर रहे थे तथा मंत्रिणी और दंड के अनेक प्रकार के साधुवाद भी कहे जा रहे थे लघु हाथों वाली वह कुमारी का पूज्यमान होती हुई युद्ध कर रही थी उसने युद्ध में दूसरा पूर्ण दिवस भी समाप्त किया था और उस ललिता देवी की पुत्री ने अपने बल को प्रकाशित किया था वह उन सबको अपने अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों से भेदन कर रही थी उस महारागी की कुमारिका ने नारायणास्त्र को छोड़कर 200 सौ सेनाओं को एक ही क्षण में भस्म सात कर दिया था उन अक्षण सेनाओं के विनाश होने से एक ही क्षण में क्रोध को प्राप्त हुए दैत्य दैत्यराज के पुत्रों ने अपने अपने धनुषों को खींचा था और वे सब एक ही साथ गिर गए थे फिर शक्तियों का और देवगणों का कल, -कल उत्पन्न हो जाने पर उस कुमारिका ने एक ही साथ तीस बाढ़ छोड़े थे हाथ की कुशलता का आश्रय लेकर छोड़े हुए अर्ध बाणों से जो संख्या में तीस थे उन तीसों भंडासुर के पुत्रों का उसने शरीर काट डाला था इस तरह से भंड के समस्त पुत्रों के मर जाने पर अत्यधिक विस्मय से युक्त होकर देवों ने आकाश में स्थित होकर पुष्पों की वर्षा की थी और उस महारागी की पुत्री ने भंडासुर के सब पुत्रों को भी कर दिया था और फिर मंत्रिणी और दंड के द्वारा बार बार आलिंगन की गई थी तथा इन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी उस कुमारिका के जो विजय देने वाले पराक्रमों के उन्मेषों से नृत्य करती हुई शक्तियों के साधुवादों के तुमुल घोष से तीनों लोगों को भर दिया था समस्त शक्तियों के सेनानियों ने जिनमें दंड भी थी उस महान आश्चर्य युद्ध की विजय को महारागी को निवेदन करने के लिए तैयारी की थी ललिता देवी ने अपनी पुत्री की भुजाओं के आवेदनों को जो उन शक्तियों के द्वारा सुनाए गए थे श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी वह समस्त चक्र शक्तियों के अदृष्ट पूर्व पराक्रमों से देवों के भी विस्मय करने वाला हो गया था